माँ की बातें स्वामी शांतानंद एक जनवरी 1917 मैंने कहा माँ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा ध्यान अच्छा हो और मैं उसमें डूब सकूँ माँ सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद करने लगी और बोली हमेशा सत असत का विचार करना मैं माँ बैठे बैठे मैं विचार कर सकता हूँ किंतु काम करते समय चिंतन नहीं होता तब मन न जाने कहाँ उड़ा ले जाता है शक्ति दीजिए जिससे उस समय ठीक रह सकूँ माँ बेटा ठाकुर तुम्हारी रक्षा करेंगे फिर वे बोली तुम्हें ज्ञान चैतन्य हो एक सन्यासी को उन्होंने कहा तुम लोग सन्यासी हो तुम लोगों का गृहस्थों के साथ संबंध रखना खराब है विषयी लोगों की हवा लगना भी हानिकारक है सत्ताईस मई 1919 सौ उन्नीस मैं माँ इतने दिन बीत गए पर क्या हुआ माँ उन्होंने संसार के सब झंझटों से हटाकर अपने पाद पद्मों में रखा है यही क्या कम भाग्य की बात है योगिन स्वामी योगानंद कहता था जब ध्यान करूं या न करूं संसार के झंझटों से तो मुक्त हूं देखो ना राधो को लेकर मैं माया में कितना कष्ट भोग रही हूँ मैंने पूछा किसी निर्जन बगीचे में जाकर मेरी कुछ दिन साधना करने की इच्छा है माँ साधना करने का यही तो समय है इसी उम्र में करना चाहिए अवश्य करो किंतु खाने पीने के बारे में ध्यान देना योगिन स्वामी योगानंद को कठोर तपस्या के कारण अंत में अत्यंत कष्ट पाकर देह त्याग करना पड़ा 29 मई 1919 सौ मैं बाबू अब मठ में नहीं आते आपके घर भी नहीं आते उनका इस प्रकार क्यों हुआ माँ हाँ जब मैं कलकत्ते में थी तब भी मेरे पास वह नहीं आता था मैं इतने दिनों के पुराने भक्त ऐसा क्यों हुआ माँ सब कर्म फल की बात है अनेक जन्मों का कर्म संचित था जिसके फल स्वरूप वह अंत में रह नहीं पाया पूर्व कर्मों की जो सब लहरें हैं वे जब समाप्त होंगी तभी तो वह एक जन्म में मुक्ति लाभ करेगा मैं यदि उनकी इच्छा से सब हो रहा है तब वे इन कर्मों का नाश क्यों नहीं कर देते माँ उनकी इच्छा से वे सब काट सकते हैं पर देखो ना, कर्म का फल उन्हें भी भोग करना पड़ा था ठाकुर के बड़े भाई हलथारी सन्निपात की अवस्था में पानी पी रहे थे तो ठाकुर ने उनके हाथ से गिलास खींच लिया था इससे असंतुष्ट होकर उन्होंने कहा तूने जिस प्रकार मुझे पानी पीने नहीं दिया अंत समय में तू भी इसी प्रकार कुछ खा पी नहीं सकेगा ठाकुर ने कहा दादा मैं तो तुम्हारे भले के लिए कर रहा था किंतु तुमने मुझे श्राप दिया इससे वे रोते हुए कहने लगे भाई क्यों मेरे मुंह से ऐसे बात ऐसी बात निकल गई मैं नहीं जानता देखो बीमारी के समय उन्हें भी कर्म फल भोग करना पड़ा कोई भी वस्तु वे खा नहीं सकते थे इसका भी अनेक जन्मों के संस्कार के फल फलस्वरूप ऐसा हुआ है देखो ना क्या हुआ? कहां से क्या हो जाता है यह समझ पाना कठिन है 4 जून 1911 सौ को आल मैं माँ क्या गिनकर जप करना चाहिए माँ गिनते हुए जप करने से गिनती की ओर दृष्टि रहती है ऐसे ही जब करना मैं जब करते करते मन उसमें डूबता क्यों नहीं माँ जब करते रहने से होगा मन स्थिर न होने से भी जब करना छोड़ना नहीं अपना काम तुम किए जाओ नाम जपने से मन अपने आप स्थिर होगा वायु रहित स्थान में दीप शिखा की भांति वायु रहने से दीप शिखा स्थिर नहीं रह पाती मन में भी कामना वासना रहने से मन सिर नहीं होता मंत्र का ठीक ठीक उच्चारण न होने से फल लाभ में देरी होती है एक स्त्री का मंत्र था रुक्मणी नाथाय वह रुकू रुकू बोलकर जप करती थी इसके कारण उसकी प्रगति कुछ दिन रुद्ध हो गई थी बाद में ईश्वर की कृपा से उसने ठीक मंत्र पाया बारह जून 1919 सौ उन्नीस कुआल मैं कुछ दिनों से मैं आसन का अभ्यास कर रहा हूँ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस आसन के अभ्यास से हाजमा ठीक रहता है तथा ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है माँ इससे बाद में शरीर के प्रति मन आसक्त होता है तथा इसे छोड़ देने पर शरीर अस्वस्थ हो जाता है यह सब समझते हुए इसे करना मैं मैं पाँच दस मिनट पाँच दस मिनट करता हूँ हाजमा ठीक रखने के लिए माँ ठीक है घर कोई भी व्यायाम करके छोड़ देने से शरीर खराब हो जाता है इसलिए कह रही थी बेटा आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें चैतन्य हो